ब्रह्म ऐसे श्रुति में कहा गया युक्ति से पहले बताया अहम अस्मि सदा भामी कदाचि ना हम प्रियः सचित आनंद ब्रह्म में हूं किंतु ईश्वर सर्वज्ञ है जीव अल्पज्ञ है ईश्वर जगत का कारण है जीव तो कुछ भी स्वतंत्र नहीं कर सकता है एक कैसे होंगे तो जो सर्वज्ञत्व तो सर्वशक्तिमत्व लक्षण है वो जीव में भी घट जाता है जीवन में घट जाएगा तो जीव में उसको घटाने के लिए कहा जो अधिष्ठान है अधिष्ठान अध्यस्त का उपादान है जो वस्तु रजु में सर्प दिखता है सर्प अध्यस्त है अध्यस्त होने के कारण अधिष्ठान ही उसका उपादान है रज्जु सर्प का उपादान विव्रत उपादान कारण है तो स्वाद इसलिए सारा जगत आत्मा में अध्यस्त है अध्यस्त क्यों है क्योंकि दृश्य है दृश्य होने से मिथ्या है कहलाय था प्रपंच मिथ्या दृश्यत् राज्य सर्प जे स्वप्न प्रपंच रज्जु सर्प दृश्य है मिथ्या है जागृत प्रपंच भी दृश्य होने के कारण मिथ्या जो मिथ्या है वो अध्यस्त है अध्यस्थ की अलग सत्ता नहीं है अधिष्ठान उसका उपादान, अधिष्ठान के भान से ही अध्यस्थ का भान होता है अधिष्ठान के ज्ञान के बिना अध्यस्त का ज्ञान नहीं होगा रज्जु नहीं देखे तो रज्जु सर्प दिखेगा रज्जु सर्प दिखते समय रज्जु दिखती है रज्जु दिखती है रज्जु रूप से नहीं सर्प रूप से किन्तु दिखती तो रज्जु ही है तथा स्वाध्यस्त मेरु आदि रपी अज्ञात तो तो या साखी अपने में अभ्यस्त मेरु आदि है मेरु आदि का साखी है आत्मा प्रत्येक आत्मा किन्तु किस रूप से मेरु ज्ञात तो है या अज्ञात तो है जो जिसका ज्ञान हो गया उसको तो कहते ज्ञात तो। घटक का ज्ञान हुआ तो घट हो गया अज्ञात हो मेरु का ज्ञान नहीं हुआ तो मेरु हो गया अज्ञात अज्ञात मेरु आप कहते मेरु में नहीं जानता हूं मेरु का ज्ञान नहीं है मेरु का अज्ञान है मेरु का अज्ञान, घट का ज्ञान पट का ज्ञान ऐसे कहने पर अज्ञान का विशेषण होता है विशेष विषय जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान पुस्तक ज्ञान कहेंगे ज्ञान का, का विशेषण हो गया घट पट पुस्तक विषय ज्ञान का, का विशेषण नहीं तो घट ज्ञान और पट ज्ञान दोनों में क्या भेद होगा घट ज्ञान में विशेषण है घट और पट ज्ञान का विशेषण है? पट जिस प्रकार ज्ञान का विशेषण होता है इस प्रकार अज्ञान का भी विशेषण होता है अज्ञान का घट का अज्ञान पट का अज्ञान कहेंगे घट अज्ञान का विशेषण क्या होगा है घट क्या देखता है तो जो बोलते हैं पुत्र को नहीं ढूंढो घट गर्ञा> के अज्ञान का विशेषण क्या होगा घट और पट के अज्ञान का विशेषण पट मेरु के अज्ञान का विशेषण क्या होगा मेरु होगा विशेषण ज्ञान किसके लिए कारण है विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान कारण दंडी पुरुष ये दंड विशिष्ट पुरुष है दंडी पुरुष विशेषण क्या है दंड विशेष होता है पुरुष दोनों मिल करके दंडी पुरुष हो गया विशिष्ट दंड विशिष्ट पुरुष दंड वाले पुरुष है दंडी दंड के बिना दंडी पुरुष का ज्ञान होगा दंड ज्ञान है दंड है विशेषण विशेषण ज्ञान के बिना कुंडल नहीं देखा किसी व्यक्ति को कहेंगे कुंडली कुंडली मतलब कुंडल वाला उसे कुंडल तो देखा है कुंडल तो नहीं देखा तो कुंडली कैसे कहते हो छत्री छत्र वाले को क्या कहेंगे छत्री अच्छा नहीं दे देकर कि किसको छत्री कहोगे दंड नहीं है कहेंगे दंडी ऐसा होगा तो विशिष्ट दंड विशिष्ट पुरुष ज्ञान होने के लिए दंड ज्ञान होना चाहिए पुरुष ज्ञान भी चाहिए पुरुष भी रहेगा अलग दंड भी रहेगा अलग तो दंड को दंडी कहेंगे या पुरुष को दंडी कहेंगे पुरुष केवल दंड रहेगा दोनों का संबंधी होना चाहिए विशिष्ट ज्ञान होने के लिए विशेष्य विशेषण और दोनों का संबंध होगा हो तो विशिष्ट ज्ञान होगा दंड भी चाहिए पुरुष भी चाहिए दोनों का संबंध चाहिए नहीं तो पुरुष उ दंड उधर है दंडी कौन होगा दंड में पुरुष में दंड रहेगा तो दंड होगा विशेषण पुरुष होगा विशेष्य दंडी पुरुष ज्ञान के लिए किसका ज्ञान कारण हुआ दंड ज्ञान कारण हुआ दंड ज्ञान जिस प्रकार इसी प्रकार विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान कारण होता है घट के अज्ञान कहने से घट विशिष्ट अज्ञान अज्ञान का विशेषण हो गया घट मेरु का अज्ञान कहेंगे तो अज्ञान का विशेषण मेरु तो मेरु ज्ञान के बिना मेरु के अज्ञान का भी ज्ञान नहीं होगा मेरु के अज्ञान आप कहते हो स्मरण करते हो तो मेरु भी आपका ज्ञान अज्ञान तत्व न का आप किस रूप से जानते हो अज्ञात तो न ये कहा अज्ञातया साखी तदुपादान च्रह्म गीता के हे ब्रह्मा जी उपदेश करते देवताओं को तो और ब्रह्मगीता में कहा गया ज्ञात रूपेण चाजात स्वरूप चाखिण बोलो ज्ञात रूपेण चा ज्ञात सर्वं भाति तदा भाति ततस्तव्यापी सर्वदा ज्ञा ज्ञात रूपेण चज्ञात स्वरूपेण कुछ तो पदार्थ ज्ञात रूप से दिखते हैं और कुछ पदार्थ अज्ञात रूप से शर्वं भाति, शर्वं भाति, तदा तद आभाति तदा तदा सब कुछ दिखता है सर्व भाति तदा आभाति विशेष रूप से भान होता है तत व्यापी सर्वदा इसलिए वो सर्वदा है सर्वत्र है व्यापी सर्वदा तदा तदा आभाति सर्व भाति तस्म आभाति वो भान होने पर सब दिखता है ब्रह्म अधिष्ठान है उसके ज्ञान से सब का ज्ञान होता है सब कुछ कुछ ज्ञात रूप से कुछ अज्ञात रूप में सब साक्षी का विषय है इसलिए सर्व विषय का ज्ञान है अज्ञात रूप से इसलिए हम कहते उसका ज्ञान हमको नहीं है जिस शब्द प्रयोग करेंगे उसके ज्ञान के बिना शब्द प्रयोग नहीं होता है बुद्धवा शब्दान प्रयुगते मेरु शब्द प्रयोग करने के लिए मेरु का कुछ ज्ञान चाहिए प्रत्यक्ष नहीं है किंतु ज्ञान के बिना शब्द प्रयोग नहीं होगा अज्ञात रूप से मेरू ज्ञात है ऐसा करके साक्षी के द्वारा सब विषय का ज्ञान है तो सर्वज्ञ हो जाएगा तथा तो प्रत्यकात्मा सर्वज्ञ सर्व, सर्व सब का ज्ञान है और सबका कारण किस लिए हुआ सब कुछ मिथ्या है मिथ्या किसी लिये दृश्य होने के कारण मिथ्या होने से क्या होगा अध्यस्त आरोपित है आरोपित होने से क्या होगा अध्यस्त का उपादान अधिशान ही है अध्यस्त पर रज में अध्यस्त है उसका उपादान कारण रज रज्य। रजुसर्प का उपादान रज विवर्त उपादान है सारा प्रपंच दृश्य है ज्ञय है ज्ञय होने से क्या हो गया मिथ्या अरे मिथ्या हो तो अध्यस्त आरोपित तो है और आरोपित तो होने के कारण अधिष्ठान उसका विवर तो कारण है अधिष्ठान कौन होता है जो ज्ञाता अहम प्रत्येगात्मा जानने वाला अधिष्ठान द्रष्टाई उसका अधिष्ठान है प्रत्येगात्मा इसलिए सर्व का कारण भी हो गया यथ तो उक्त प्रकार सर्व कारण अहम सब का कारण भी मैं हूं अतः कथम तद्रूपम ब्रह्म न भवामी सर्वज्ञ सर्वकारण ब्रह्म के नहीं हूँ अर्थात कथम न भवामि कथम शब्द आक्षेप में है किम शब्द कहीं प्रश्न भी करते हैं कही आक्षेप करते हैं क्यों नहीं होगा अर्थात भवामे व क्यों नहीं मैं क्यों ब्रह्म नहीं हूँ तो क्या प्रश्न उसका अभिप्राय भवाम मैं ब्रह्म हूँ ब्रह्म नित्य है मालय में और जीव जन्म मरण वाला है दोनों कैसे एक होंगे के नित्यम विभुम सर्वगतम सुत्य विभु व्यापक है सर्वगत अत्यंत सूक्ष्म इत्यादि उपनिषद् उपनिष्स नित्यम ब्रह्मीय उपनिषद में ब्रह्म कैसे कहा गया नित्य और आत्मा च मरणादि धर्मकवाद्यव अनुभूय जन्म मरण वाला आत्मा में तो अनित ही अनुभूत होता है एक अनित्य और एक नित्य दोनों समान होंगे एक होगा आत्मा च मरणादि धर्म मरणादि धर्म वाला होने से अनित्य ही अनुभव में आता है ततश्च न तय इसलिए ईश्वर जीव की जी प्रत्येगात्मा ब्रह्म की एकता संभव नहीं है इत्याशंक अभी कहते जो आत्मा का नाश होता है इसलिए ब्रह्म से अभिनय नहीं होगा किंतु आत्मा का नाश होता है या नहीं है ये विचार करना आत्मा का नाश होता है कैसे मालूम होगा आत्मा का नाश होता है नहीं बौद्ध लोग मानते हैं सब विनाशी है कोई स्थाई वस्तु नहीं तो बौद्ध क्या मानते हैं ज्ञान प्रतिक्षण ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है जो पदार्थ आप बाहर देखते पर्वत अभी प्रतिक्षण उत्पत्ति और नाश को प्राप्त करता है दीप शिक्षा नीचे से दीप ऊपर जलते समय दीप शिक्षा दिखते स्थिर है रहे। दीप जला दिया जलती है शिखा फिर बहुत एक घंटा के बाद देखो ठीक है कह स्थिर है दीप शिखा वही शिक्षा जैसे जलाते समय थी अभी वही है सेयम दीपकलिका वही दीप, दीप अभी है किंतु पास में बैठ कर देखो प्रतिक्षण दीप नीचे से ऊपर अग्नि सीखा जाती उपर उपर है ऊपर ऊपर नष्ट होती नीचे से नया निकलती वही दीप शिक्षा लगातार रहती है उसके सदृश प्रवाह होने के कारण सा यम वही दीप कहते वही है वस्तु तो वही तो नहीं है उससे भिन्न है कितने प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला बौद्धलोक को कहते जिसको आप देखते हो यह भी प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है सजातीय समान आकार होने से आपको भ्रम हो जाता कि है कि वही है वही नहीं है जो सोयम पर्वत सोयम घट वही घट यह है जिसको मैं काले दिखाता इसको कहते प्रत्यज्ञान स्वयं घट अयम घट इसको कहते प्रत्यक्ष अभिज्ञा किन्यम घट जिसको काल दिखाता वही है ये प्रत्यभिज्ञा है प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण मान करके काल का घट आज का घट एक ऐसा हम कहते वेदांती वेदांतिक बौद्ध लोग कहते दीप शिखा के समान प्रत्यभिज्ञा भ्रांति है वही नहीं है वो घट अलग ये घट अलग है ऐसा कहते है। आत्मा का भी कहते उत्पत्ति नाश तो सिद्धांत पूछता है किम आत्मनो बौद्ध पक्ष एव स्वत ना बौद्ध कहता है आत्मा का प्रति आत्मा तो नहीं मानता है कोई शून्य कोई विज्ञान ये कहते हैं तो ज्ञान की उत्पत्ति स्वत होती है अस्वत नाश होता है कोई दूसरे कारण के बिना उत्पत्ति नाश तो बौद्ध मत में जिस प्रकार अपने आप नाश होता है इस प्रकार के आत्मा का अपने अपनेप तो नाश हो जाएगा ऐसे कहते हो एक प्रथम विकल्प सिद्धांत पूछता है पूर्व पशी से वो तो दंड संयोग घट सेव घट सेव अन्य सम्बन्धात आत्मा नाश संभ्रवीसी घट है लाठी लेकर के एक प्रहार दिया टूट सकता है घट दंड संयोग करेंगे तो घटना सो जाएगा संयोग कैसे थोड़ा तो अभी क्या दंड को लेकर पढ़ा दिया नारियलों को भी तोड़ देते घट क्या है घटकर तो थोड़ा लग तो टूट जाएगा दंड संयोग से घटका जैसे नाश नाश हुआ इसी प्रकार आत्मा में किसका संबंध हो करके आत्मा का नाश होगा बौद्ध के अनुसार जैसे नाश होता है अपने आप नाश होगा अथवा घट जैसे दंड के संयोग से नाश होता है इस प्रकार आत्मा का किसके संबंध से नाश होगा कहते हो द्वितीय विकल्प हो गया तृतीय है पट है पट के तंतु को नष्ट कर दिया तो पट रहेगा तंतु के नाश से पट का नाश होता है अथवा पट नाश अच्छा ये पट का नाश हो गया पट को जला दिया पट का रूप रह जाएगा पट्ट को नष्ट कर दिया तो पट्ट के रूप रहेगा नहीं रहेगा का तो पट्ट आदि मत, पट्ट के नाश से पटगत तो रूप का नाश होता है पट्ट के रूप रस गंध सब स्पर्श सब नष्ट हो जाएगा घट में रहा रखा दधि दी को फोड़ दिया मठा रखा था रहेगा घट में आश्रय के नाश से आश्रित का भी नाश होता है इसी प्रकार आत्मा का नाश होगा आत्मा का आश्रय नष्ट हो जाएगा तो आश्रय रखा किस वस्तु को रखा पकड़ करके काड़ा को और छोड़ दिया नीचे गिर गया तो नष्ट हो जाएगा आश्रय के नाश से आश्रय का नाश होता है अथवा पट्ट के नाश से पटगत रूपादि के जैसे नाश होता है इस प्रकार आश्रय नाशा तनाश हम सी आश्रय के नाश नाश कहते हो एते विकल्प कितने विकल्प का? तीन पहले अपने आप नष्ट होगा बौद्ध के मत के अनुसार द्वितीय हो गया दंड संयुग से घट का जैसे नाश होता है ऐसे अन्य के संबंध से आत्मा का नाश हो अथवा आत्मा का कोई आश्रय है जिसके नाश होने पर आत्मा नष्ट हो जाएगा जैसे पट नाश होने पर पटन स्थित तो रूपाधि का नाश होता है ये विकल्प उसका उत्तर देते दिए न स्वतः प्रत्यभिज्ञा निरंसवा न चत न चाशय विनाश विनाश न स्वत आत्मा का स्वत नाश नहीं होता है नहीं होगा न स्वतः प्रत्यभिज्ञान क्योंकि आत्मा की प्रत्यभिज्ञा होती है जैसे स्वयं घट इसे प्रत्यभिज्ञा होती है इस प्रकार जो मैं बाल्यावस्था में था अभी कोई युवा अवस्था कोई वृद्धावस्था को पहुंच गया स्मरण होता है जो आप है बाल्यावस्था में आप थे कभी आप थे या दूसरा था बाल्यकाल में मैं अभी युवा अवस्था में वृद्धावस्था में हूँ बाल्यकाल में मैं नहीं था ऐसा लगता है बाल्यकाल में ही था यो हम पितरो बाल्य पितर अनुभुवम बाल्यकाल में पिता माता को अनुभव देखा था अभी युवावस्था वृद्धावस्था हो गया वृद्धावस्था में क्या कहते प्रणत्र अनुभवी नाती को देखता हो नाती नाती के पुत्र प्रणत्री नात्री बाल्य काल में पिता माता को देखा था अभी बूढ़ा हो गया पुत्र पौत्र सब बहुत देखता हूं किन्तु मैं बाल्य काल में था अभी वृद्धावस्था में भी हूं यदि आत्मा का प्रतिक्षण नाश हो जाएगा तो काल था अलग आज अलग ही काल आपने जो देखा था आज को स्मरण नहीं होना चाहिए देखने वाला अलग है आप स्मरण करने वाला अलग है प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश यदि मानेंगे आप काल थे थे उत्पत्ति नाश मानने वाले बोध से पूछो क्या कहेगा आप काल थे नहीं कर्म करेगा कोई और कर्म फल भो करेगा कोई दूसरा भोजन बनाएगा कोई और खाते समय वो देगा दूसरा खाएगा खाएगा दूसरा पेट फरेगा जिससे ज़द पेट में जाएगा वो कोई तीसरा हो जाएगा ये उनके माते में होगा तो मैं था काल आज पढ़ा कुछ श्लोक याद किया काल को कहेंगे बोले नहीं मैं श्लोक सुना नहीं ये कहेंगे नहीं मैं सुना था मैं आया था काल तो ये प्रत्येक होने के कारण आत्मा का स्व अपने आप नाश हो जाता है यह ठीक नहीं यदि नष्ट हो जाएगा मैं काल था में बाल्यावस्था में था ऐसे प्रतिपिज्ञा नहीं होनी चाहिए होती प्रतिपिज्ञा अच्छा तो घट का नाश होता है दंड संयोग से घट साबे है या निरवय है सहावय वस्तु से देखो पुत्र पुष्प सवय से एक अवय नष्ट कर दिया तो नष्ट हो जाएगा निरवय आकाश है आकाश को नाश करने के लिए आपको कितने दंड चाहिए बताओ कुठार से नाश होगा आकाश को काटो कितने कुठार चाहिए निरवय का नाश नहीं होगा नाश होता है ऐसे वेदांत में आकाश को भी सावय मानते हैं वो अलग है किंतु के कि वैज्ञानिक क्या कहेंगे उसका नाश नहीं होता है इस प्रकार निरंशत् नशान्यत आत्मा निरवय आत्मा का अवयव नहीं है जिसका अवय नहीं है उसका अन्य किसी से नाश नहीं होगा जैसा आकाश आकाश का नाश लाठी से तो नहीं होता है कुठार से होगा खड़गर से होगा अग्नि से किसी से नाश नहीं होता है निरवय होने के कारण ठीक इसी प्रकार आत्मा भी सवय निरवय है कौन है आत्मा निरवय होने के कारण उसका नाश किससे होगा नहीं हो सकता है निरम सत्व न और तृतीय नाश किस प्रकार था आश्रय के नाश से नाश हो घृत रखा घड़ा में घड़ा को घड़ा यदि नष्ट हो जाएगा घी रहेगा आश्रय के नाश से नाश हो गया आत्मा इस प्रकार आत्मा का कोई आश्रय हो उसके नाश से आत्मा का भी नाश हो जाएगा आकाश का कोई आश्रय होता आश्रय को तो नष्ट कर दें तो आकाश गिर जाता आकाश का क्या आश्रय मालूम है साथ है आश्रय आकाश का कोई आश्रय नहीं है कौन है माया हाँ वो तो वेदांती कहेंगे ब्रह्म में आश्रित है ब्रह्म में माया भी आश्रित माया का क्या निश्वास आकाश की उत्पत्ति होती है किंतु तार्किक लोग को कहते आकाश नित्य है उसका कोई आश्रय नहीं है अब वैज्ञानिक लोग भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों लोग मानेगी आकाशीय उत्पत्ति नहीं मानते आकाश की उत्पत्ति नाश नहीं समझ पाएंगे वैज्ञानिकों को बोले आकाशिक कैसे उत्पत्ति होगी नाश कैसे होगा अन्य वस्तु का तो नाश मानेगी आकाश का नाश नहीं मानते आकाश का कोई आश्रय नहीं है इसी प्रकार आत्मा का कोई आश्रय नहीं है देह का तो आश्रय है देह है पेड़ के ऊपर चढ़ा पेड़ टूट गया तो गिर जाते हैं शरीर नष्ट हो जाता है किन्तु आत्मा का कोई आश्रय नहीं होने से आश्रय के नाश से नाश होगा किसका जिसका कोई आश्रय हो न आश्रय नचाश्रय साथ में आश्रय के विनाश से मैं मैं क्या कहता तो? था मम मेरा विनाश्याद इतना मेरा विनाश आश्रय के नाश से हो जाए ये नहीं है क्यों नहीं अनाश्रयात क्योंकि मैं अनाश्रय हूँ अविद्यमान आश्रय यश आत्मा का आश्रय कोई नहीं आत्मा, है आत्मा अनाश्रय है आत्मा कोई आश्रय है जिसका आश्रय नहीं उसका आश्रय के नाश से नाश कैसे होगा आश्रय हो तो आश्रय के नाश से नाश होगा आश्रय नहीं तो आश्रय के नाश से नाश नहीं होगा देखो ठीक है देखो कितने विकल्प क्या गया प्रथम विकल्प क्या है स्वत विनाश अपने अपनाश होगा जैसे बौद्ध लोग को मानते आद्यम प्रत्याह प्रथम प्रत्या विकल्प का निराकरण करते श्लोक के द्वारा न स्वत प्रत्यना स्वतः प्रत्यभिज्ञात आगे में बिना सस्यात उत्तरार्ध में है मैं बिना सस्यात उसका अन्वय करना न स्वत प्रत्यनात में बिना मेरा स्वत नाश नहीं होगा क्योंकि प्रत्यभिज्ञा होती है न स्वत प्रत्यभिज्ञात में प्रत्येगात्म मम न ना स्वतनाशति प्रत्येगात्मा मेरा नाश नहीं होगा क्यों नहीं होगा त्र हेतु जो मेरा मैं प्रत्येगात्मा हूँ मेरा नाश नहीं अपने आप नहीं होगा हेतु क्या है प्रत्यभिज्ञान है तो प्रत्यभिज्ञा होने से आत्म न प्रत्यभिज्ञा मानतवार प्रत्यभिज्ञा का विषय होता है आत्मा स्वयं घट ये ज्ञान ये शब्द प्रयोग हुआ क्या शब्द प्रयोग हुआ स्वयं घट ये हो गया शब्द ये शब्द का कारण होता है ज्ञान ये ज्ञान को कहते प्रत्यभिज्ञा वही घट यह है ऐसा ज्ञान होने के बाद शब्द प्रयोग होता है स्वयं घट शब्द प्रयोग का कारण हो गया ज्ञान कैसे ज्ञान जो घट पहले देखा था यही घट है इस प्रकार ज्ञान इस ज्ञान का नाम है प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा में एक स एक एक अयम तत् और इदम तत् वह यह है वह कहने के लिए तत् यह कहने के लिए इदम तत में रहेगी तत्ता तत में क्या रहेगी तत्व अथवा तत्ता इदमे ईदंता एक में तत्ता एक में ईद दो मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे तत्वता क्या कहेंगे तत्ता और इदंता ये दोनों को विषय करने वाले ज्ञान है प्रत्ये विज्ञान अयम घट ये तत्ता को विषय करेगा यह घट ये कला में लेखनी लेखनी ये तत्ता को विषय करेगा ज्ञान नहीं और केवल करेंगे सोह सो ईद का ईदंता का ग्रहण नहीं होता केवल स्मरण में तत्ता का केवल प्रत्यक्ष में ईद कि प्रति में ईदंता भी है और तत्ता भी है तो प्रत्यज्ञा किसको कहेंगे तत्वता अवगाही ज्ञानम तत्ता और ईदंता ये दोनों को विषय करने वाले ज्ञान अवगा तत्ता ईद दोनों को अवगाहा करने वाला विषय करने वाले ज्ञान का नाम प्रत्यविज्ञान प्रत्य, प्रत्य क्या हुआ तत्व दंता अवगाही ज्ञानम जो ज्ञान तत्ता और इदंता दोनों को विषय करे उस ज्ञान का नाम क्या होगा प्रत्यविज्ञान तो ये प्रत्यज्ञा होते आत्मा घट की प्रतिभिज्ञा होगी तो घट को कहेंगे प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञान का विषय क्या होता है प्रत्यभिज्ञा मान जैसे ज्ञान जिसको हम देखते इसको कहते ज्ञामान ज्ञामानम कि पुष्पम यद ज्ञाते ज्ञामानम दृश्यमानम दिखता है तो दृश्यमानम पुष्पम दृश्यमान ज्ञाते थे ज्ञामान जाना जाता है प्रत्यभिज्ञान का विषय हो गया प्रत्यभिज्ञा आत्मा की प्रत्यभिज्ञान होने से वही मैं हूं जो आगे कहेंगे प्रत्यभिज्ञान क्या है प्रत्येज्ञान नाम पूर्वम अनुभूतस्य कालांतरे प्रमाणे नत्पूर्वक ज्ञान पूर्वम अनुभूतस्य पहले जिसका अनुभव हुआ था उसका फिर अन्य काल में ज्ञान होता है कभी हो सकता है अभी किसी व्यक्ति को देखा उसको पहले देखा था दस साल पहले अभी इसको देखा पूर्वम अनुभूतस्य पहले देखा था कालांतरे अन्य काल में प्रमाण प्रमाण से चक्की को तरह देखते हैं किसी व्यक्ति को देखा था अभी इसको देखते हैं हा ये व्यक्ति दस साल पहले आया था प्याट साड पहनकर आया था अभी तो दाढ़ी जटा बना कर साधु बन गया देख कर ही चिन्ह पहचान लेते हैं नहीं हाँ ये तो दस साल पहले आया था अभी तो ये वही है क्या कहते हैं सोए देवता तो वही है जिसको देखा था, किसको देखा था बहुत दिन पहले अभी देखा दूसरा रूप दिखता है किंतु देखने पर किस कभी कभी संशय होता है कभी किसको निश्चय भ्रम भी हो सकता है कोई कहते हैं देखने पर पहचानता नहीं प्यार सारा कोट पहना था अभी दाढ़ी जटा है देखने से पहचान नहीं आता है कभी कभी कोई, कोई दाढ़ी जटा बनाते काट देकर आएंगे तो पता नहीं चलता है कहते कोई ये संत कहाँ कब आए ये सब कोई भी दाढ़ी बाल फाल रखा था और काट दिया सब लोग सत ये महात्मा कब आए कि सब हाँ ये आ जाए <laughs> तो देखने पर पहचान नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है और कभी देख करके स निश्चय होता हाँ वही है स्वयं देवता वही वही जो ज्ञान हुआ उसका नाम प्रतिज्ञा वह जो देखा था पूर्वानुभूत पहले जो देखा था उसका भी प्रमाण चक्षु से ज्ञान किंतु तत्ता उल्लेख पूर्वक देखो तत्ता उल्लेखपूर्वक तत्ता को विषय करने वाले ज्ञान होगा प्रमाण से होगा एक स्मरण है स्मरण के लिए कारण होता है संस्कार अनुभव करेंगे तो संस्कार होगा संस्कार से होगा स्मरण स्मरण का स्मृति का लक्षण क्या है संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति संस्कार से ज्ञान होता है तो स्मृति प्रत्यभिज्ञा भी संस्कार से प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होता है कैसे संस्कार से संस्कार स्मरण का भी कारण और अप्रत्यभिज्ञा का भी कारण तो संस्कार जन्य ज्ञान स्मरण है स्मरण संस्कार जन्य है क्या प्रत्य संस्कार जन्य है या नहीं <coughs> प्रत्यभिज्ञा भी, भी संस्कार जन्य है किन्तु प्रत्यभिज्ञा स्मरण नहीं है क्योंकि यहां इंद्र सनिकर से देख रहे तो अयम या इसलिए कहा संस्कार मात्र जन्य केवल संस्कार से उत्पन्न होगा ज्ञान तो उसका नाम होगा स्मरण और प्रत्यभिज्ञा क्या है संस्कार भी चाहिए और इंद्रिय सन्नीकर्ष भी चाहिए तो प्रत्येज्ञा संस्कार जन्य है? है संस्कार मात्र जन्य है नहीं इसलिए स्मरण नहीं है आत्मा क्या? आत्मा की प्रत्यज्ञा कैसे होती आत्मा ही यो हम बाल्य पितरा वन भुवन सैव इधानी स्थबिरे प्रनत्रीं नन प्रणत्रीन अनुभवामी देखो यो अहम बाल्य पितरा वन्नभुव जो मैं बाल्यावस्था में पितरऊ द्वितीय दिवचन पितरऊ अन्नभुव अनुभव क्या था पितरऊ एक वचन या दिवचन दिवचन दो पिता होते हैं पितरो, पितरो का था माता च पिता च पितर संस्कृत में माता से पिता चाहती पितरो पितरो कहेंगे तो माता पिता दोनों लेना पिता मात्रा एक सूत्र है पाणी महर्षि माता के साथ पिता शब्द पितृश् प्रयोग कर दिया तो पिता शब्द पितृश्द रहेगा माता शब्द का लुप हो जाएगा पितरो हो गया पितरो का अर्थ माता पितरो माता च पिता च पितरो। पितरो मतलब माता और पिता दोनों को देखा था जो मैंने देखा था शैव इधानीम अभी वृद्धावस्था में वही रहता है बाल्यावस्था में जो था वृद्धावस्था में वही रहेगा सैव इि वही में हूँ स्थिर है वृद्धावस्था में प्रणव तीन अनुभवी प्रणव तिर नाती पुत्र का पुत्र उसका भी पुत्र होगा प्रणवत्री उसको देखता हूँ यो हम सुप्त स्वप्नम सो करके आप स्वप्न देखते हो जगने के बाद आप रहते हो नहीं नहीं रहते हो यो हम सप्न सुप्त स्वप्नम अद्राक्षम देखा था सही वैधानी जागरणी ये भी मैं जग रहा हूँ तभी सप्न कहते दूसरे सुनाते मैं देखा इति बाल अवस्था सुगृत आदि अवस्था सुत्य विज्ञाते बाल्य आदि बाल्य काल में जो था वृद्धावस्था में वही रहा युवावस्था में वही रहता है, तो बाल्य आदि अवस्था में अलग अलग अवस्थाओं में पर भी मैं रहता हूं जागृत अवस्था में सप्न अवस्था में सुशीति अवस्था में एक ही आत्मा प्रत्यभिज्ञाए थे प्रत्यभिज्ञा प्रमाण से निश्चय होता है यदि आत्मा का बिना कारण नाश हो जाएगा तो वही में हूँ ऐसे प्रतिभिज्ञा नहीं होनी चाहिए प्रतिविज्ञा होती तत्स प्रति आत्मनो निर्निमित्त नाश नोपद्य थे निमित्त के बिना बौद्धलोक कहते है आत्मा का नाश प्रती क्षण होता है क्या निमित्त है कोई निमित्त नहीं सुनते हो निर्निमित्त निर्निमित निमित्त के बिना आत्मा का नाश कब होता है प्रतिक्षण निमित्त क्या है नाश का कोई निमित्त तो नहीं इसको कहते हैं निमित्त निमित्त के बिना यदि नाश होगा तो काल का आत्मा आज को रहेगा बाल्य काले आत्मा वृद्धावस्था तो में रहेगा नहीं रहेगा बिना कारण नष्ट हो जाएगा जो निमित्त के कारण हो तो तो होता है और निमित्त जैसे दंड संयोग किया जोशी पिटा घाटों को फेंका तो घाट नष्ट होता है निमित्त नहीं तो नष्ट नहीं होता है घट एक साल दो साल रहता है रह सकता है, है, रहता जब लाठी लगाया एक दिन भी नहीं रहा लाया टूट गया तो निमित्त जिसका नहीं हो उसका नाश नहीं होगा निर्निमित नाश अ यदि निमित्त नाश हो जाता बिना कारण निमित्त जो जिसका नाश निमित्त से होता है निमित्त दंड समय से नष्ट होगा और जिसका कोई निमित्त नहीं उसका नाश नहीं यदि निर्निमित बिना कारण नाश होता है स्वभाव मानेगी बौद्ध लोग का निमित के बिना भी नाश हो जाता है स्वभाव तो नष्ट हो जाएगा तो बाल्य काल की आत्मा युवावस्था में वृद्धावस्था में नहीं रहेगा सपनावस्था में जो आत्मा वो जागृत अवस्था में नहीं रहेगा इसलिए क्या सिद्ध होगा आत्मा का नाश निर्निमित नहीं होता है तथा तो अन्यु अन्यु आत्मा न सतो नासे प्रतीक्षणम अन्यो अन्यो आत्मा इति वक्तव्य आत्मा का यदि स्वत बिना निमित्त अपने आप नाश हो जाए किसका आत्मा का प्रतिक्षण यदि नाश हो जाए तो प्रथम क्षण में एक द्वितीय क्षण में अन्य तृतीय क्षण में और अन्य हो जाएगा उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश दीप सिखा तो क्या होगा अन्य अन्य आत्मा इति वक्तव्य प्रत्येक में अन्य अन्य आत्मा को कहना पड़ेगा यदि अन्य अन्य आत्मा अलग अलग होगा अन्य देखने वाला अन्य स्मरण करेगा अन्य ऐसा होगा अन्य न दुष्टम अन्य न स्म स्मरण होता है देखा चैत्र मैत्र स्मरण कर रहा है बनेगा नहीं होता है तो कैसे कथम वा अन्यो अन्य न सोहम इत्य प्रत्यविज्ञाएं थे जो बाल्यावस्था में था हाँ वो युवा वृद्धावस्था में नहीं है अभी कैसे स्मरण करेंगे? मैं बाल्यावस्था में था यदि बाल्यावस्था में था अलग युवावस्था में अलग और वृद्धावस्था में अलग तो कौन स्मरण कैसे करेगा मैं था करके, अन्य अन्य के द्वारा प्रत्योज्ञा अन्य नहीं होगा प्रत्योज्ञा के द्वारा निश्चय नहीं सो अहम आत्मान प्रत्य थी सो अहम जो मैं था वही मैं हूँ जो मैं बाल्य काले में था वही हूँ मैं ऐसा निश्चय किसको है आप लोगों में है? जो बाल्यावस्था में था वही हूँ या कभी कभी संदेह होता है मैं वही हूँ या दूसरा हो गया वही है प्यार सबको निश्चय है इसे क्या सिद्ध हुआ बिना कारण आत्मा का नाश तस्मा न तस्य सत्वनाश इत्य तसे का अर्थ कश्य आत्मा का स्वतनाश नहीं होता है स्वतनाश कौन मानता है बौद्ध लोग एक पक्ष हो गया आत्मा का स्वतनाश नहीं होता है आत्मा का नाश नहीं होगा तो आत्मा नित्य है नित्य होने के कारण नित्यम विभुम सर्वगतम सुसुक्षम ब्रह्मा सूक्ष्म है नित्य है आत्मा भी नित्य है इसलिए प्रत्येक आत्मा ब्रह्म में कोई भेद नहीं एक है यही सिद्ध होगा ओ पूर्ण